शांति शांति शांति और प्रतने कह करके नाम नाम में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करने के लिए उपदेश किया गया उसके पश्चात वाग है बाघ इंद्र नाम से उत्कृष्ट है फिर वाघ के पेक्षा मन को कहा श्रेष्ठ माने के बाद कहा संकल्प को कहा श्रेष्ठ है इसमें प्रथम मंत्र पूरा हुआ था दूसरा मंत्र, मंत्र हुआ था दूसरा मंत्र हो गया था नहीं तो दूसरा मंत्र भाष्य नहीं हुआ प्रथम पूरा हुआ है द्वितीय मंत्र में तथापि कथम संकल्प से भूयस्तम संकल्प मैं सब प्रतिष्ठित है कहा गया मंत्रादि कर्मादि सब हुए तो संकल्प उत्कृष्ट कैसे हुआ ऐसा संक्रम से कहते ता एक संकल्प कायना संकल्पात्मका संकल्पे प्रतिष्ठिता ये मंत्र है द्वितीय मंत्र है एकता का था मन आदिनी मनवा शब्द सब कुछ सकलिकायना संकल्प एक अयन यकलना संकल्प एक अयन अयन काम प्रलय अयध्यागत अयन गमन प्रलय संकल्प में ही सौस्थित होते हैं लीन होते हैं संकल्पिकायना और सकल्पात्मका उत्पत्त संकल्प में लीन होते हैं और उत्पत्ति काल में संकल्प से उत्पन्न होने से संकल्पात्मक है मिट्टी से उत्पन्न घट मृदात्मक है संकल्प रूप है अर्थात संकल्प में प्रतिष्ठित आनी तो स्थिति काल में भी आगे संकल्प प्रतिष्ठित आनी तो उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों कहा गया संकल्प इकानानी कहकर के प्रलय कहा गया संकल्प में संगत्मक उत्पत्ति काल में प्रतिष्ठित स्थित काल में सकल्पे प्रतिष्ठिता स्थित टीका में अयन पर उत्तमन क्रिया व्यावर्त अयन का पर गन गमन ही होता है गमन क्रिया तो गमन क्रिया है हे इसकी व्यावृत्ति करते क्रिया नहीं प्रलय जिसमें लीन होता है प्रलयते अस्मति सकल्पस्याप्यस्थ महत्व में संकल्प में महत्व हे संकल्प उत्कृष्ट मनाद इस कारण से ही कते द्यावा पृथ्वी सामकता वायु से आकाश मंत्र में आया था भाष्य में समकलिपता क्या सकल करे दौथिवी क्लिपताम प्रथम पुरस्वन में क्रियापद समक्लिपताम समकलिपताकव उ इव कृतवती दिवचन कृतव्यो पृथ्वी चीलिंग होने से दोनों ने संकल्प किया जैसे द्यावा पृथ्वी दौथिवी चैती दयावा पृथिवी मंत्र में है द्यावा पृथ्वी है द्यावा पृथ्वी का अर्थ दयावा पृथिवियो ऐसा प्रयोग लौकी द्यावा पृथ्वी एक वचन क्या है दिव शब्द को दयावा दे सो जाता है दिव दयावा दयावा निश्चले लक्ष्य संकल्प किया जैसे स्थिर होने के लिए निश्चल दिखते लगते दिखते हैं तथा समकल्पेताम वायुश्चाकाशं आकाशवायु एतावी संकल्प कृतवताविव ये दोनों ने भी संकल्प किया जैसे वह तो भी अपने व्यापार में स्थिर है तथा समकल्पनताप्च तेजस् वो भी जैसे संकल्प किया जल तेज क्योंकि स्वयं रूपेण निश्चल स्वर्ण रूपेण निश्चलानि नि, लक्ष्य यहाँ अपने स्वूप में निश्चल मर्यादा में रहते इसलिए संकल्प किया जैसे टीका में यतो द्यावा यवा पृथ्वीसु महत्सवानुभूतिदृश्य तहत्व गम्यते दवा पृथ्वी महां इनमें भी संकल्प की अनुभूति महापुरुष में महान में जो रहता है श्रेष्ठ होता है इनमें भी संकल्प की अनुभूति दिखती है संकल्प क्या जैसे स्थिर होकर रहते हैं इसलिए भी तस् महत्वम गम में थे इसलिए महान है संकल्प न केवलम कारण तो संकल्प कारण होने से तो महान है किंतु केवल कारण होने से महान ये बात नहीं महान में भी संकल्प की अनुभूति संकल्प दिखता है इसलिए महान है इत महत्व और कारण है तस्कल्प से महत्व संकल्प का महत्व जाना चाहिए त्यावा पृथ्वी आदिना संकलि संकलिप्ते संकल्प नि वर्षम संकल्पते इनके संकल्प से वर्षा होती है त्या संक्लिप्ते संकलिप्ते मंत्र में आया तेसाम संक्लिप्ते वर्षम संकल्पते संक्लिप्ति का चतुर्थी में संलिप्त तो संकलिप्ते संकल्प निमित्त संकल्प के कारण वर्षा में वर्षा में संकल्प वर्षा में वर्षम संकल्पते कृपसाथ्य तो वर्षा होती वर्षो सामर्थ्य होती सामर्थ होता है वर्षा सामर्थ होती है। टीका में वृष्टिर्द्व्यलोका तदीय सकल तमितोपचारा तर भूयस्थ सिर द्यू पृथ्वी आदि सकल से वर्षा वर्षा कैसे सामर्थ होती है वृषिर्द्वलोका वृष्टि द्विलोक आदि का कार्य है मेघ जा करके द्विलोक में अंतरिक्ष में रह करके फिर वर्षा होती है इसलिए तदीय तो संकल्पस्य से पृथ्वी जल तेज आदि का संकल्प है निमित्त तन निमित उपचार तो आध वर्षा का निमित्त तो ये गौण प्रयोग उपचार है तसे भूयस्व सिद्धि तकल्प संकल्पस्य भूयस्थम प्रशस्तर उत्कृष्ट ये सिद्ध होता है और वृष्टि होने पर अन्न होता है वदा वर्षाद अन्नम समर्थो बवती प्रसिद्धि प्रमाणती आगे मंत्र में भाष्य में तथा वर्ष से अन्नम ही संकल्पते वर्षा के संकल्प समर्थ होने से संकल्प निमित्त वृष्टि के संकल्प के कारण अन्न भी समर्थ होता है अन्न भी होते हैं क्योंकि वृष्टिर् अन्न भवती वृष्टि से अन्न होता अधिक अन्न से संकल्पते ही प्राण संकल्पनते अन्न के संकल्प होने से प्राण में भी समर्थ प्राण भी समर्थ होते अन्न भोग खाने पर ही प्राण में सामर्थ्य रहता है अन्नमया ही प्राणा अन्न उपस्तंभ कहा प्राण अन्नमय है अन्न है उनका आश्रय अन्नम दाम इति श्रुति बृहदारण्य के मैं अन्न को दाम कहा जैसे बछड़ा को बांधने के लिए दाम बंधन रज्जु अन्न इस प्रकार बांधने वाले प्राण को रक्षा करने वाले है अत्र त समर्थो भवति इसमें प्रसिद्ध प्रसिद्धि प्रमाण देते अन्नम हे अन्ने हे हैं वृष्टि अन्न बन्नाधीन प्राणसाथ्यम हेतुम अन्न के अधीन ही प्राण का सामर्थ्य हेतु देते हैं अन्न प्राण अन्न किंतु पहले तो कहा है आपमय प्राण इत तत्वाद कथम अन्नमयत्व इति आशंका आपमय प्राण कहा था अन्नमय मन कहा था अभी कहते अन्नमया ही प्राण है ये कैसे कहते हैं इत आशंका अन्नमयया का था अन्न उपस्तंभ का अन्न उसका उपस्तंभ करने वाले रक्षा करने वाले भोजन नहीं करेंगे तो प्राण नहीं रहेगा ऐसे प्राण जल आवश्यक का है तक श्रुति प्रमाणारण्यक्रुति प्रमाण देते इति श्रुति प्राण मंत्राध्ययन कारण वित्वादी प्राण कारण है मंत्राध्ययन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है प्राण कारण है प्राणा प्राणवान भाष्य में तेषा संकल मंत्रास कलते प्राण के निमित्त मंत्र भी समर्थ होते मंत्र का अध्ययन होता है प्राणवान ही मंत्रान अधित्य प्राणवान मंत्र अध्ययन करता है अबलह न बल ही मंत्र अध्ययन नहीं कर सकता है लंबा करके बोलने के लिए प्राण हो प्राण प्राण की दीर्घता प्राणायाम जो कहते है प्राण का आयाम प्राणायाम आयाम है विस्तार लंबा शीघ्र शीघ्र श्वास चलता है इसको धीरे धीरे श्वास को लेना छोड़ना ऐसा अभ्यास करते करते रोक सकते बहुत देर शीघ्र जितने शीघ्र प्राण श्वास प्रश्वास हो इतना आयु कम होता है श्वास प्रसाद यदि लंबा हो धीरे धीरे धीरे ले धीरे धीरे तो मानवीय स्थिरता है जिनके श्वास प्रश्न शीघ्र शीघ्र चलते हैं आयु कम होते हैं कुत्ते आदि हिसाब है कितने श्वास प्रश्न पूरा हिसाब करके रखा कितने या याद है किसको ऐसे इक्कीस हज़ार छः क्या छः सौ एक दिन में होते हैं गे गे गे। हाँ एक दिन में उस छत्तीस छत्तीस हज़ार अच्छा छत्तीस अच्छा, हाँ 100 सौ वर्षों का कर, हिसाब करेगी 360 सौ साठ है सौ वर्षों हो तो छत्तीस हो जाएगा और उसके हिसाब से हिसाब करना और जिसके शीघ्र शीघ्र चलेंगे शीघ्र शीघ्र मरेगा ऐसे लंबा करते हैं रुकते हैं प्राणा प्राण प्राणायाम आयाम प्राणायाम विस्तार ध्यान करने के लिए भी थोड़े प्राण धीरे धीरे श्वास के ऊपर दृष्टि दे करके श्वास के लेते हैं श्वास ग्रहण करते हैं पूरा पूरा ग्रहण करें पेट भर पूरा पूरा लिया फिर धीरे धीरे छोड़ें शीघ्र छोड़ देना नहीं धीरे धीरे धीरे फिर पूरा छोड़ना पूरा लेना पूरा छोड़ना रेचक पूरक जो कुंभक आदि करते हो तो आगे है पहले थोड़ा सामान्य रूप से बैठ करके शांत होकर के बैठने का भी सीखे आसन लगा करके कोई बैठने का कुछ महात्मा कभी बैठे ही नहीं ध्यान जब पकड़ने के लिए उनको पता नहीं कैसे बैठना बैठेंगे तो घड़ा जैसे बनकर बैठेंगे सीधा मेरुदंड को सीधा कर बैठने का अभ्यास करे आधा घंटा एक घंटा रोज तो बैठना आता है तो नहीं आता है पाँच मिनट ऐसा कर दिया फिर फिर फिर कहीं तो ऐसे कर दिया फिर इतने करते समय फिर नीचे आ जाएगा सीधा रहता नहीं सीधा करने का कुछ लोगों को आता है नहीं जितने कहने पर भी यह नीचे से सीधा नहीं होता है ऐसे ही रहता है नीचे से सीधा होने पर पता चलेगा ऊँचाई उस, बढ़ जाता है सीधा मेरे के केवल एकदम सीधा जैसे इसको रख दिया ऐसे प्रयास नहीं सीधा रहा ऐसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा सीधा मेरे मेरुदंडा रहेगा ऐसे ऐसे रख देते तरह तो जाता है ऐसे रह जाएगा सीधा बैठ करके फिर कुछ ज़्यादा अन्य ध्यान नहीं कर पाए तो शांत होकर के श्वास क्रिया की गति जो चलती है लेते पूरा लेते हैं पूरा ग्रहण करते समय शरीर में क्या क्रिया होती है पूरा पेट छाती से पूरा बढ़ गया भर गया फिर धीरे धीरे छोड़े लेते समय अंदर थोड़ा ठंडापन आता है फिर छोड़ते हैं वायु निकल जाता है उसमें इसे चिंतन करें जो ग्रहण करते हैं बाहर से शक्ति परमात्मा की शक्ति सदगुण अच्छे कु ग्रहण करें होता भी है बाहर से शुद्ध वायु आता है और अपरिष्कार वायु निकल जाता है शुद्धि को ग्रहण करते हैं फिर अंदर कलमस है राग द्वेष है इसको धीरे धीरे प्राण के साथ निकाले छोड़े ये जरूरत नहीं छोड़ो शुद्ध होने की इच्छा करके ऐसे श्वास ग्रहण करें और छोड़े ऐसे करें बैठे करके चिंतन करने पर इससे फिर ध्यान होता है धीरे धीरे अन्य क्रिया बाह्य क्रिया को छोड़ करके अंदर शरीर क्रिया का ही पर्यवेक्षण करे कैसे शरीर में क्रिया होती ऐसे करे बैठना होता है तो ऐसे ध्यान स्थिर होने पर प्राण दीर्घ होता है प्राण दीर्घ होने पर जो श्लोक आदि बोलते हैं मंत्र आदि पाठ करते हैं गान अच्छा होता है जो अच्छा लंबा गान कर सकते हैं गायक में भी जो लंबा गान करते हैं अच्छा गान करते हैं और जो गान नहीं कर पाया बीच में रुकना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा श्वास पूरा नहीं होता है जिसके श्वास का ही कुछ तकलीफ हो कफादी का हो वो लंबा नहीं बोल पाते हैं बीच में रुकना पड़ेगा तो अभ्यास करने से शो होता है प्राणायाम करने पर श्वास में अच्छा श्वास लेने में सरलता होती है तो मंत्र ध्यान होता है प्राणवान ही मंत्रान अधीत नाबल अबल दुर्बल होगा नहीं पढ़ पाएगा मंत्राणी मंत्राणा में संकलिप्ते संकर्माणी अग्निहोत्रादि ने संकल्पन्ते अनुष्ठीयना मंत्र प्रकाशिता समर्थि भवं पलाय मंत्रों का मंत्राणा भी संकल्पते मंत्र अध्ययन कर पर मंत्र अध्ययन किया तो कर्मों का ज्ञान होगा कर्म ज्ञान से कर्म का अनुष्ठान होगा कर्मा अग्निहोत्रादी ने कर्मा संकल्पन्ते समर्थ होते हैं अनुष्ठीयमी समर्थि तो अनुष्ठान किया जाता है वो मंत्र प्रकाशिता मंत्र के द्वारा प्रकाशित है कर्म कर्म का प्रकाशक है मंत्र प्रकाशक के ज्ञापक शब्द होता अर्थ का प्रकाशक प्रकाशक अर्थ आलोकन ही ज्ञान मंत्र के द्वारा ज्ञापित होते समर्थ होते कर्म फल देने के लिए तत्लोक तो फलम संकल्प थे लोक रूप कर्म फल समर्थ होता है कर्म करते समवायित समृद्धि भवती कर्म कर्म का जो करता है कर्ता, कर्ता है यजमान उसके तत्सम्बंध ही तमवाय कर्ता सम्बर्ता यजमान है अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले कर्म की जो कर्म के जो कर्ता तत्सम्बन्ध हो करके के फल देता है कर्म फिर लोक फल प्रा प्राप्त होता है समृति भवती तत्कार्तिक अटिका में मंत्र प्रकाशित कर्म वशात आवत ततो लोक फलम संकल्पति मंत्र प्रकाशित कर्म है इसके कारण फिर कर्म फल देता है फल देने की समर्थ होता है भाष्य में लोकसभा संकल्पति सर्व जगत संकल्पते स्वरूप वैकल्याय लोक समर्थ होने पर फल होने पर सारा जगत समर्थ होते हैं स्वरूपाविकल्या स्वरूप से अवैकल्याय स्वरूप स्थिति के लिए जैसे जैसे जगत है कर्म से ही होते हैं आपके अदृष्ट से ही उत्पत्ति होती है जो पर्वत भी दिखता है जो मकान बना हुआ जो वस्तु आपके पास है सबके लिए आपका अदृष्ट कारण है कभी अपमान निंदा स्तुति कुछ भी हो सबके लिए आपका कर्म कारण है जगत की जो सृष्टि उत्पत्ति होती प्राणियों का अदृष्ट है निमित्त कारण उसी से ही सब जगत तभी किसी पर्वत को हो किसी व्यक्ति को हो किसी वस्तु को सुगंध दुर्गंध कटुवचन निंदा स्तुति ये सब जितने सुन कर के कभी आपको देख कर के सुन कर के सुख दुख होता है सब में कारण है आपका पुण्य पाप अदृष्ट तो कर्म से ही जगत त स्वरूप अवैध अवैकल्याय संकल्प थे स्वरूप स्थिति के लिए जब तक प्राणियों का कर्म है तब तो तक प्रलय नहीं होता है प्राणियों का कर्म समाप्त तो होता है तो प्रलय हो जाता है एक स्थान में लोग रहते कभी मरने का समय आ गया पहाड़ टूट करके थोड़ने गिरने लगा कभी बस में बैठे बद्रीनाथ जाने के लिए किस तान पर दो तीन कितने बस थे लोग यात्री जा रहे थे वर्षा के समय वर्षा हो गया सब इधर उधर ना कर बस में बैठ गई और पानी इतने वर्षा हुई तो ऊपर से मिट्टी पत्थर पानी आते आते धीरे धीरे इतने पानी आ गए तो उसे बस से निकल कर जा नहीं सकते अब बस कोई पानी बहा लिया बस पानी मिट्टी पत्थर पानी इतने आया पहाड़ से और बस ही नीचे चला गया फिर आदमी कहाँ जाएंगे <laughs> पता नहीं चले कहाँ जाएँगे समाप्त हो जाते हैं तो ये स्वरूप अभी कर कर्म के कारण ही अदृष्ट से ही सर्वस्थिति होती जगत नहीं तो इसे ही जब समाप्त होना होता है तो पहाड़ भी टूट जाता है टीका में कर्म फल वसा जगत सर्व से कथम संकल्पस्य से महत्व इति आशंक आह से ही जगत क्या संपूर्ण जगत विकल नहीं होता है विकल से भाव न वैकल्यम अवैकल्यम विकलता नहीं जैसे वैसे रहता है कर्म के कारण आ, कर्म फल समाप्त हो तो समाप्त हो जाएंगे जगत भी ली, लीन हो जाता है तो भी कंथम संकल्प से मह तो फिर भी संकल्प महान क्यों हुआ ऐसा संख्या से देते उत एक ति इदत यसान तत्सर्व संकल्प मूल ये सारा जो जगते इद जगत यत फलवसान अंत में फल फलम अवसान ये अंत में फल है सुख दुख आगे होता है तत्सर्व संकल्प मूलम संकल्प मूलम यश्य संकल्प मूलक है संकल्प करके ये कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि होती विचार करता है फिर ये मंत्रा ध्यान करने की इच्छा करता है अध्ययन करता है कर्म करने की इच्छा करता है तो कर्म करता है कर्म करने से कर्म से फिर वृष्टि होती दया वृष्टि से अन्न अन्न से प्राण प्राण से मंत्र अध्ययन फिर कर्म ऐसे करके कर्म करता है जगत कर्म में से अभी रहता है ठीका तन्महत् फलित महत्व फलतम तस्य संकल्पस्य महत्व संकल्प महान है क्या निष्पन्न हो अत विशिष्ट स ये संकल्प यकलप विशिष्ट विशेष विशेषयुत उत्कृष्ट है अतः सकल उपाश्वित फलमा तदुपासक संकल्प उपास्व। संकल्प की उपासना करो ब्रह्म दृष्टिया उपासना करते हैं संकल्पे ये प्रतीक उपासना है ऐसे संकल्प में ब्रह्म बुद्धि करके चिंतन करो ध्यान चिंतन परमात्मा का है संकल्पे ये प्रतीक सर्वत्र प्रतीक उपासना में ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात। ब्रह्म दृष्टि करके ही उपासना करनी होती तो संकल्प में उपासना करो कहकर के उसके संकलोपासक का फल कहते हैं स यह संकल्प ब्रह्मे तुपास्ते क्लिप्तान्वेशोका ध्रुवान् ध्रुव प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठि व्यथम अव्यथमा अभिषि्यति यकल ग्राशाता कामचारो भवती य संकल्प ब्रह्म तुपास्तस् भगव संकल्पा भूयती सकल्पादूस्ती में भगवान व्र ऋत्व थी स यह संकल्पम ब्रह्म इतिपास देखो संकल्पम ब्रह्म इति इति दिया है इति कहन से ये उपासना है इति पर कहने से संकल्प ब्रह्म इतिपास इसी प्रकार चिंतन करता है संकल्प ब्रह्म इति ब्रह्म इस प्रकार संकल्प का चिंतन करता है प्रतीक उपासना में आलम्बन होता है प्रधान जैसे साड़ग्राम में विष्णु बुद्ध्या उपासन तो उपासना, उपासना करते हैं तो सालग्रामी के ऊपर चंदन तुलसी आदि देते हैं ये प्रतीक में आलम्बन प्रधान होकर के ब्रह्म दृष्टि से उपासना प्रतीक करते हैं नर्मदेश्वर में शिव जी की उपासना करते हैं नर्मदेश्वर में जलादि अभिषेक करते ब्रह्म परमात्मा बुद्धि से इसी प्रकार संकल्प में ब्रह्म बुद्धि करके चिंतन करें कनिष्ठ फल क्या होगा स उपासक क्लिप्तान्वे लोकान अभिशिद्यति प्राप्त करता है अभिषिद्ध्यति का कर प्राप्त करता है आगे क्रियापदे अभिशिद्यति किसको प्राप्त करता है क्लिप्तान्वे लोकान क्लिप्त है क्लिप्तः समर्थित परमात्मा के द्वारा समर्पित इस कर्म का ये फल इस कर्म इसने क्या उसको ये फल मिलेगा ऐसे जो समर्थित कल्प निश्चित लोक इसे लोग को प्राप्त करता है वो लोक कैसा है ध्रुवान ध्रुव है नित्य ध्रुव नित्य कहीं से ब्रह्म से बिना तो कोई ध्रुव नहीं है नित्य है ही नहीं तो भी यहाँ आपेक्षिक नित्य अन्य से वो है फल उसकी अपेक्षा नित्य लोग को प्राप्त करता है और स्वयं भी ध्रुव होता है स्थिर होता है नहीं तो ध्र लोक नित्य लोग प्राप्त करेगा स्वयं नहीं रहेगा तो उसे क्या प्रयोजन होगा बहुत बड़े मकान बने स्वयं मर गया तो उसका क्या लाभ हुआ ध्रुवान लोक प्राप्त करे नहीं रहेगा तेज ध्रुव स्वयं ध्रुव है प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठित प्रतिष्ठितान लोकान प्राप्त प्रतिष्ठित लोग प्राप्त करता है और स्वयं भी प्रतिष्ठित होता है अव्यथमानान अव्यथमान अभी अव्यथमानान अव्यथमान लोकान व्यथमान नहीं होते शीघ्र नष्ट नहीं होते और स्वयं अव्यथमान होकर के व्यथित नहीं होकर के अभि सिद्धि सिद्धि अधिकार प्राप्त करता है यावत संकल्प से गतम तथा से कामचार होती संकल्प के विषय जब जहाँ तक है वहाँ यथेष्ट विचरण से फल प्राप्त करता है राजा का जैसे यथा कामचार अपने देश में होता है कौन ऐसे प्राप्त करता है फिर कहते है, यह संकल्पम ब्रह्मे तो उपासते संकल्प ब्रह्म इस प्रकार जो उपासना करते हैं ऐसा कहने के बाद नारद जी पूछते हैं हे भगवह संकल्पाद भूय अस्थि क्या संकल्प से बढ़कर के कोई हे ब्रह्म उपासना के लिए प्रतीक के लिए उत्कृष्ट प्रतीक हे इति नारद वचन समाप्ति के लिए थी तो देते संत कुमार उत्तर संकल्पाद भाव भूय अस्थि थी संकल्प से अधिक है भाव कहते भूय अस्थियव है तो नारद जी कहते तन में भगवान ब्रवीत भगवान तन में ब्रवीतु उसको कही उपदेश कीजिए संकल्प जो उत्कृष्ट है भाष्य में स यह संकल्प ब्रह्म बुद्धा उपास्य संकल्पम ब्रह्म इस प्रकार ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है क्लिप्तान लोकान सलोकान्व क्लिप्तान क्लिप्तान्वयी क्लिप्ते निश्चितय कल्पित निश्चितय किसके द्वारा धात्रा धाता के द्वारा विधाता के द्वारा प्रतिपूदिक क्या है धात्री का धात्रा स्त्रिंगे या फुलिंगे धात्रा एक जन न एक निर्माण कर धात्रा अस्म लोका फलमीति का ये फल ये लोक ये क्लिपतान इस क्लिप्ता का क्लिप तो समर्थितान संकल्पितान, संकल्प किया परमात्मा ने ऐसे स प्राप्त करता है ध्रुवान, ध्रुवान का ध्रुवान्का नित्यान अत्यंत अध्रुव अपेक्षा ध्रुवस् स्वयं अत्यंत अध्रुव अपेक्षा इतने यहाँ तक ध्रुवान्का ध्रुव के से अत्यंत अनित्य की अपेक्षा करें इसको ध्रुव कह दिया आपेक्षिक ध्रुव है और ध्रुव स्वयं भी ध्रुव होता है ध्रुव्च स्वयं ठीका आत्मा आत्मातिरिता लोकाना कथम नित्यम अतः अत्यंत अध्रुव अपेक्षया ध्रुवान लोकान् ध्रुव लोक नित्य लोक कैसे प्राप्त करेगा आत्मा से भिन्न जितने सब अन्य तो आत्मा तो आत्मातिरिक्त लोक ध्रुव कैसे कथम नित्यतम इसलिए कहा नित्य उसको कहा गया अत्यंत अनुव अपेक्षा अत्यंत अनित्य की अपेक्षा करके उनको ध्रुव कह दिया लोका नाम एवं ध्रुवतम उच्यता किमित्रु लोकन तद लोक तो नित्य हो गया ठीक है लोक में जो रहेगा उसको भी ध्रुव क्यों कहते हैं तत्र लोकिनो ही अध्रुवत् लोके ध्रुव क्लिप्तिर्व्य ध्रुव सन लोकिन लोक से लोकी लोक में रहने वाला जो उपासक लोकों को प्राप्त करेगा वो यदि अनित्य हो जाएगा तो लोक ध्रुव होगा तो क्या लाभ होगा लोक में रहने वाला यदि कम समय में वापस आ जाएगा तो लोक नित्य हो तो उसको क्या मिला लोक ध्रुव क्लिप्ति व्यर्थ लोक में ध्रुव की कल्पना ध्रुव नित्यत्व मानना व्यर्थ है इसीलिए ध्रुव इसे स्वयं भी ध्रुव नित्य दीर्घ काल रहेगा ध्रुव होकर के प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठित लोक भी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित क्या है उपकरण संपन्ना नित्यर्थ ये प्रतिष्ठित है उपकरण भोग उपकरण युक्त है टीका में कथम उपकरण संपन्न प्रतिष्ठित तो शब्द भवती इतना आशंका प्रतिष्ठित तो कहा स्थिर होना चाहिए उपकरण हो तो प्रतिष्ठित तो शब्द का प्रयोग कैसे होगा तो कहते इस लोक में प्रयोग होता है पुष पशुपुत्र आदि भी प्रतिष्ठित तो होती दर्शनाथ कहते हाँ बड़े प्रतिष्ठित है पशुपुत्र आदि से युक्त धन सम्पत्ति मकान आदि सब है बड़े प्रतिष्ठित है प्रतिष्ठा थी पशुपुत्र भोग उपकरण से युक्त होकर के रहता है लोक में इसे प्रतिष्ठा शब्द प्रतिष्ठती से प्रयोग होता है इस दर्शनाथ स्वयं च प्रतिष्ठित स्वयं भी प्रतिष्ठित है आत्मीय उपकरण संपन्न अपने इंद्र आदि भोग करने के सामर्थ्य हो भोग्य वस्तु हो अपने सामर्थ्य नहीं तो क्या होगा स्वयं उपकरण संपन्न हो अव्यथमा अव्यथमान अमित्रदि त्रास रहता तो राज्य तो मिल शत्रु है हमेशा शत्रु रहेंगे तो क्या दुखी रहेगा अव्यथमान कर से अमित्र शत्रु आदित्य से त्रास रहित तो ऐसे लोगों को प्राप्त करता है और अव्यथमान स्वयं भी अव्यथमान नहीं तो स्वयं भी रोग आदिग्रस्त है सब प्राप्त हो गया कि नहीं भोजन तो मिल गया पेट में दर्द है नहीं तो भ्रमण शुरू हो गया भोजन बना दिया भोजन प्राप्त हो गया कि भ्रमण शुरू हो गया भोजन किसके हम कहे है अव्यथमान से स्वयं ऐसे स्वयं अभिषिद्धि से प्राप्त करता है कर्म फल कर्म से ये फल प्राप्त होता है पुण्य पुण्यकर्म का फल है शरीर स्वास्थ्य ठीक रहना इंद्रिय प्रबल ठीक है इंद्रिय भोजन करने के लिए कर्म इंद्रिय है तो गमनागमन दर्शन श्रवण अध्ययन आदि सब कर सकता है ये सब ये सत्कर्म में लगाने के लिए अरे भोजन पसंद करने सामर्थ्य हो शरीर में तो भोजन खास होता है पचास होता है नहीं तो रोग आदि हो तो भोजन करने के डॉक्टर मना करेंगे ये नहीं खाओ नमक नहीं खाओ तेल नहीं खाओ घी नहीं खाओ मिर्च नहीं खाओ नहीं नहीं लगाते लगाते फिर सब छोड़ने फिर कोई कोई क्या करते छिप कर जा करके डॉक्टर मना करा चीनी नहीं खाना घर वाला चीनी बना डाल कर चा नहीं देते कोई व्यक्ति जा दुकान से चा पी है बड़े कठिन होता है कष्ट होता है इससे छोड़ो छोड़ो नमक को छोड़ कर देखो पिना न, बिना बिना बिना नमक एक सप्ताह रहो पता चलता है <laughs> क्या स्वाद है फिर लगता है नमक ही स्वाद है <laughs> और किसमें कोई स्वाद नहीं ऐसे चीनी जो छोड़ देते हैं ये सब बहुत कुछ है कर्म फल है अपने कर्म में जो कुछ देते हैं जो लोग को दिया खिलाए है, है वही लोग खा सकते हैं जो नहीं खिलाए है नहीं खा सकते हैं इसलिए कुछ होता है तो दूसरे को खिलाओ तो आगे खाने की लिए सामर्थ्य आएगा पैसा नहीं पैसा किसी पास नहीं बैंक <laughs> में रखेंगे तो पास में कहा जाएगा पैसा तो अच्छा पैसा रुपया है पास में नहीं रखे बैंक में रखेंगे तो बैंक से निकल सकता है असली कुछ कुछ महात्म पहले होते थे अभी भी होते हैं साल भर जितने होगा गुरुजी के भंडारे में खर्च कर देते हैं <laughs> रखते नहीं कितने दिन जितने साल भर जो होगा गुरुजी के भंडारे शोषण दे दिया सब पूरा फिर नया साल शुरू होगा ऐसे <laughs> कर दिया तो जैसे दिन में जितने सब कुछ व्यवहार करते हैं कहीं कहीं राग द्वेष क्रोश होता है वो सबको रा शाम के समय रात में महमिन करते समय ध्यान करते समय ये सबको मन से हटाना चाहिए देने में कुछ व्यवहार में होता है होता है तो फिर तो यदि तो हो गया जो कुछ हो गया छोड़ो अभी सब अपना लक्ष्य क्या है वो चिंतन करके भगवान का ध्यान करते समय सब को छोड़ करके दूसरे दिन फिर उसको नहीं लेना नहीं तो क्या होता है दूसरे दिन उठते हाँ क्या क्या था कल आज क्या करूँगा ये संकल्प ये करने से नीचे अध होता है कुछ होता राग रा, देश झगड़ा कहीं कुछ हो गया कुछ कटुवचन कोई कह दिया कहीं कर दिया तो उसको शाम के समय सब छोड़े राग देश छोड़ करके साफ होने का प्रयास करे इसी प्रकार सब अंत में सब छोड़ करके फिर नया शुरू करना होता है शुरू से दूसरे दिन पिछले बातों को घटना को मन में रख करके नहीं जो सत्कर्म है सत्चिंतन है उसको तो रखे ध्यान किया परमात्मन चिंतन श्रवण अध्ययन किया उसको तो रखे अभ्यर्थ को छोड़ दे इसी प्रकार अधिक संचय नहीं करके जब कुछ हो जाता है तो उसका सदुपयोग करके फिर अपने जो अपना सन्यास धर्म पालन करने के लिए वो बन कर रहे तो सरल है परमात्मा की प्राप्ति होती प्रसन्नता होती ही अर्थ मनर्थ भाव या नित्यम नास्ति तथा सुख लेश सत्यम इसे कहा गया है अर्थ को क्या समझना है अर्थम अनर्थम ये अनर्थ है अर्थ नहीं तो इसी प्रकार जो कर्म फल है कर्म में क्या में सत्कर्म किया तो उसका फल प्राप्त होता है और कर्म नहीं पुण्य कर्म नहीं करे खाली फल चाहने से फल नहीं मिलता है फल प्राप्त की इच्छा है तो सत्कर्म करना पड़ता है पाप पापकर्म निकृष्ट कर्म को कर्म को त्याग करके सत्कर्म करना चाहिए टीका में यवत् संकल्पस्य इत्यादि श्रुते विषय संकोचन दर्शति यदल्प से ग्र से यहामचार होती ये का आत्मन भाष्य में यकल्प से गकल्पगोचर संकल्प का जितने विषय है यथा यहामचार होती यथे काम से विचरण होता है उसका विषय दिखाते हैं आत्मन संकल्पसीय संकल्प का विषय कहेंगे तो सबके संकल्प का विषय को स्वयं कर्ता प्राप्त करेगा ऐसा नहीं अपने संकल्प का विषय ये नहीं कि सबके संकल्प सबके संकल्प का विषय को स्वयं प्राप्त नहीं करेगा आत्म न स्वश्य संकल्पश्य न तो सर्वेशम संकल्पशीय सबके संकल्प के विषय को प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं जो अपने संकल्प करता इतने विषय प्राप्त करे का ये संकोच किया मंत्र में तो दे दिया यावत्त संकल्प से गतम जितने संकल्प का विषय किसके संकल्प लेना जो करता जो प्राप्त करेगा उसका लेना संकल्प से यावत् गोचरस तत्रा से कामचार भवती संबंध संकल्प का जितने विषय अपने संकल्प का यथेष्ट विचरण होगा निरंकुश संकल्प सद्य कहानी संकल्प जितने संकल्प सबका संकल्प लेंगे तो क्या नहीं आनी इत का आग, उत्तर फल विरोधार सबके संकल्प का फल यदि प्राप्त कर ले तो अरु क्या बाकी रहेगा सबका संकल्प लेंगे तो सबके का कोई संकल्प किसका को संकल्प मिल करके सब कुछ प्राप्त हो जाएगा अपना संकल्प हो तो कुछ सीमित है आज यदि संकल्प उपासना से सब फल प्राप्त हो जाए आगे फिर संकल्प से बढ़कर के चित्त आदि अलग अलग कहेंगे अधिक फल के लिए ये व्यर्थ हो जाएगा ये दे दिया टीका में यदि संकल्प मात्र से गोचर संकल्प उपासक से कामचार भवती सर्व सर्वसंकल्प से विचित्रतया सर्वगोचर तो संभवात यत मत्यादि न वक्षम फलम विरुद्ध यदि संकल्प मात्र का गोचर विषय में संकल्प उपासक का कामचार हो जाए संकल्प मात्र से मात्र मतलब सबके संकल्प जितने सब के संकल्प के विषयों को यदि संकल्प उपासक प्राप्त कर ले तब फिर संकल्प से विचित्र तार सर्वसंक सब क्यों संकल्प विचित्र है कोई क्या चाहता है कोई क्या चाहता है सब एक प्रकार नहीं कुछ क्यों चाहता है संकल्प का विषय बहुत ही विचित्र होने से सर्वसंकल्प का विषय क्या होगा सब जितने जीव है सबके संकल्प का विषय सबके संकल्प का विषय कोई एक होगा सब कुछ हो जाएगा सर्वसंकल्प सर्वगोचरत्व संभव सबके संकल्प सर्वगोचर सर्व विषय को हो जाएगा कोई किसको संकल्प चाहता, चाहता है कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है सब जीव की इच्छा का विचार विचार करेंगे सब कुछ हो जाएगा उसमें आ जाएगा तो संकल्प शब्द से यदि उपासक अपना संकल्प नहीं ले करके सबके संकल्प लेंगे तो सब प्राप्त हो जाएगा तो फिर सब यदि प्राप्त संकल्पोपासक कर ले तो आगे चित्त उपासक का फल उसे अधिक कहेंगे ये सब विरुद्ध हो जाएगा या वो चित्त से गतम इत्यादि ना बक्षम फलम विरुद्ध तो आगे जो कहेंगे विरुद्ध होगा नहीं संकल्पोपासनादि व सर्वस्वीन फल सिद्धे चित्तादि उपासन तत्फलवा पृथकता यदि संकल्प में ब्रह्मदृष्टि उपासना से सब फल प्राप्त हो जाए सर्वस्मिन फल सिद्धे सब फल यदि प्राप्त हो जाए तो फिर चित्तादि उपासना कथन करना कोई जरूरत नहीं उसके फल कथन करना भी कोई जरूरत नहीं अतो यवत संकल्प से ही जो कहा गया है इत्यादि सूत्र रुक्त तो संकोचो युक्त जो संकोच कहा गया क्या संकोच कहा गया स्वयं का उपासक का संकल्प लेना अपना संकल्प का विषय को प्राप्त करेगा सबके संकल्प विषय नहीं है यम यह संकल्पम ब्रह्मास्ती इत्यादि पूर्व होता जो संकल्पम ब्रह्म जिससे उपासना करता है उसका फल किसको प्राप्त होगा उसको उपसार में कहा उपासकों को फल मिलेगा आगे नारजी ने पूछा था संकल्प से क्या बड़ा है क्या तो उसका उपदेश कीजिए चित्तम वापसाद भूयो यदा भी चेत अथ संकल्प ये अथ मनस्यते अथ तानी रह मंत्राएक मंत्रीसु कर्माण चित्त संकल्पूय चित्त ही संकल्प से भूय हे प्रशस्तर यदा भी चेतते अथ संकल्पये ज निश्चय करता हे चेतन चेत का धर्म करेंगे विषय चिंतन करके निरूपण करता है इसका प्रयोजन क्या है प्राप्त काल जिसमें क्या करना चाहिए निश्चय करता है फिर संकल्प करता है ये मेरा कर्तव्य ये नहीं करना चाहिए करना निश्चय करता है जब संकल्प निश्चय करता है तो अथवा मनस्यति मन के द्वारा फिर व्यापार करता है चाहता है प्रभु तो होता है अथवा आचम रहती फिर बाघ इंद्र को प्रेरणा देता फिर बाघ इंद्र से ना ताम वो नामनी रहती नामनी शब्द मंत्र आदि में प्रेरणा देता है मंत्र अध्ययन करने पर नामनी मंत्रा एक होती नाम हो गया शब्द सामान्य शब्द सामान्य विशेष सा मंत्र विशेष शब्द है मंत्र होता है और मंत्र सु मंत्र में कर्म है मंत्र के द्वारा प्रकाशित कर्म फिर कर्म अनुसार करता है कर्म अनुसार करके फिर फल प्राप्त करता है चित्तम भाव संक संकल्पाद भूय चित्त संकल्प से अधिकतर है टीका में चित्त शब्द से मन शब्द ने पुनरुत्तिम परि अंत करण का ही तो एक मन बुद्धि चित्तअंकार चार नाम हो जाता है और मन शब्द से क्या कहा गया था मालूम किसको है मन शब्द से क्या कहा था संकल्प आत्म मन या नीचे आत्म बुद्धि अंतकण क्या हो गया था मनुष्य नृत्ति विशिष्ट वृत्ति विशिष्ट अंतकण यदि मनुष्य शब्द से कहेंगे चित्त शब्द से भी ऐसे चिंतनात्मक वृत्ति विशिष्ट अंतकोण ले लेंगे तो पुनरवृति हो जाएगी पुनरवृति का परिहार करते चित्तम चेतैत्रित्व चेतित त्रित्व चेतित्रित्व तो मतलब चेतना देने वाला चेतन हो जाएगा आत्मा हो जाएगा तसे आत्मत्व व्यावृत्त आत्मत्व की व्यावृत्ति आत्मा नहीं चित्त शब्द से प्राप्त काल अनुरूप बोधवत्वम प्राप्त काल अनुरूप यथा उपस्थित समय में य, यथार्थ बोधवत्वम बोध ज्ञान यथार्थ ज्ञान इस वस्तु ये प्राप्त हुआ ये वर्तमान समय में करना चाहिए नहीं करना चाहिए कभी कभी उपस्थित हो गया मन कहाँ है फिर बाधे भूल गया समय है किस समय क्या करना उसमें तत्पर रहने से समय के अनुसार ज्ञान होता है प्रमाद बहिर्मुखता है तो पता नहीं चलेगा घंटी घी भी लग गई बैठा है बैठा है जाएंगे जाएंगे पाठ का समय हो गया घंटी लगी चले अभी तो शांति पाठ होता होगा थोड़ी देर बाद जाएंगे ऐसा नहीं तत्परता समय कोई घंटी भोजन के लिए नहीं सर्वदा तत्परता होने से किस क्या करना वर्तमान समय क्या करना चाहिए समय जाता है प्रतिक्षण का लोग अच्छी प्रतिदिनम पश्च्यताम आता है ना एक श्लोक में आता है कालु नश्यति प्रति आयु नश्यति प्रतिदिन हाँ देखते देखते आयु नष्ट होती है देखते देखते आप कुछ करो नहीं करो आयु समाप्त होता है इसलिए किस समय क्या करना वर्तमान क्या करना समय का सदुपयोग करना नष्ट नहीं करना प्राप्त काल के अनुसार बोध होता है चित्त अतीत तो अनागत विषय प्रयोजन निरूपण साम्रथ्य में अतीत तो में क्या हुआ था अनागत तो में कुछ आएगा बरत, कोई वस्तु आ जाने पर देखते हैं हाँ पहले ऐसे वस्तु से सुख दुख हुआ था ये वस्तु तो अभी सुख देने वाले है या दुख देने वाले है ऐसा निरूपण करता है ये तो भोजन के विषय में खाद्य का देखने से निश्चय हो जाता है ये अच्छा था ये अच्छा है केवल भोजन के लिए नहीं सर्वत्र ऐसा निश्चय करें अतीत तो में क्या हुआ था वर्तमान क्या होगा येद वस्तु एवं प्राप्त काल वस्तु न वस्तु अनुरोध अच्छा अनुमान दे दिया है अति तनाथ भोजन संकल्प से अधिक है कैसे देखो इदम वस्तु एवं प्राप्त काल वस्तु न वस्तु अनुरोधी चेतनाख्य वृत्ति विशेष इदम वस्तु एवं ये वस्तु ऐसा है किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को किस समझे ने वस्तु ऐसा है कि अच्छा बुरा कुछ प्राप्त काल वस्तु वस्तु अनुरोधी चेतनाख्य वृत्ति विशेष वस्तु प्राप्त होने पर वस्तु के अनुसार चेतनाख्य वृत्ति अंतगण वृत्ति तदवत्व चित्तत्व तो का अर्थकिया अतीतम भोजन तृतीय साधन दृष्टि भोजनत्वाद् आगामिनोपि तस्य तदेव तदव प्रयोजन अतित भोजन तो तृप्ति साधन हुआ था अभी ये भी उत्तर सजातीय है ये भी तृप्ति साधन होगा ये निरूपण भोजन के लिए तो निरूपण हो जाता है सब विषय में निरूपण होना चाहिए अत्यतम तो ऐसे हुआ था कभी समय सदुपयोग से लाभ हुआ था दुरुपयोग करते तो हानि है और समय से व्यर्थ समय गया था या भी ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ करना चाहिए ऐसे विचार करके अवधम दिवसम कुर्यात ध्यान अध्ययन ऐसे आता है अंजन से क्षम दृष्ट वाल्मीकि संचय अवध्यम दिवसम कुरिया ध्यान ध्यान अध्ययन दाना अध्ययन ध्यान ही साया अंजन से क्षय दृष्टा अंजन आँख में लगाते हैं कितने लेते हैं एक सौ ग्राम या पचास ग्राम इतने थोड़ी सी इतने थोड़ी ले जाए अंजन से क्षय दृष्टा वालिमिक से जो संचयम वालिमिक है डिमक बनाते हैं बड़े बड़े मकान बनाते हैं मकान उनके लिए मकान है से बना देते है पर्वत जैसे बना देते हैं कभी महात्मा लोगों से बैठ कर तपस्या करने के लिए भी जगह हो जाता है नहीं तो सर्प आदि रहते इतने लेते छोटे छोटे तो कितने डीमा कितने छोटा है मिट्टी इतने लेंगे इतने इतने लेकर के इतने बड़ा बना देते हैं इसको देख करके क्या करना अवध्यम दिवसों को रियाद के ऐसे अवध करे ऐसे अध्ययन ध्यान आदि कुछ सतकर्म दान अध्ययन ध्यान आदि करते रहे अच्छे कर्म करे तो थोड़े थोड़े करते करते बहुत हो जाता है अरे जो दोष प्रमाद करता है थोड़े थोड़े करते करते बहुत हो जाता है गलत करता है तो पता नहीं जाता तो थोड़ा चलो क्या हो जाता है थोड़ा क्या हो जाता है ऐसा क्या हो जाता है सोच करके करते करते बढ़ जाता है कर्म करे, करे समय का कर, सदुपय करते थोड़े थोड़े करते करते बहुत हो जाता है एक एक यदि कोई कहा याद नहीं होता याद नहीं होता है गुरु जी उसको डांट कर देते क्यों याद नहीं होगा एक सूत्र को लो माला लेकर जपो एक से बार जपो याद नहीं होगा मेरे सामने बैठो एक से बार जपो करो एक मंत्र बोलो मंत्र मंत्रोच्चारण सिखा दिया सूत्र उच्चारण करा दिया इसको जपो एक से बार एक से बार बोलेगा तो याद नहीं होगा खड़े नींद लगती तो खड़े होकर बोलो चलो इधर उधर, उधर। नींद लगने पर निद्रा को त्याग करने के लिए ए, कोई कोई नि, निदि के कहा नहीं ना कभी कभी ऐसा करना के लिए निद्रा को त्याग करने के प्रयास करने से होता है खाली सो जाने से छिप जाने से नहीं होता है निद्रा त्याग करने के लिए क्या होता है निद्रा लगते तो खड़े हो जाओ जप करो इधर उधर चलते चलते बैठो चलते चलते सुनो पाठ सुनने के लिए उच्चारण करने के लिए याद करने के लिए याद करने के लिए चलते चलते याद करो इधर चलो इधर चलो सतरे या हटते जाओ याद नहीं होगा बहुत लोगों को ये कि बीमारी है कहना हमारा तो याद नहीं होता हमारे याद नहीं होता हम भी ऐसे कहते थे हमारे याद नहीं होता किंतु याद क्यों नहीं होगा लगेंगे क्यों नहीं हो सकता है करेंगे तो होगा सीढ़ी यहाँ से सीढ़ी थी ये सत्संग नहीं था उधर रहते समय नींद रहती याद करते समय सूत्र लौटो सीढ़ी में नीचे आओ ऊपर चलो नीचे आ करके एक एक दो, दो एक देर सीढ़ी में रहा दस बार बोला फिर एक दो सीढ़ी आया फिर दस बार बोला फिर आया ऐसे ऐसे आकर नीचे आया फिर और सूत्र लेकर ऊपर गया एक दो बार ऐसे करते करते एक सूत्र याद हो जाएगा ना नहीं ऐसे इसे कर दिन में दस सूत्र कोई कर सकता है नहीं कर सकता है ज्यादा नहीं कर पाए पाँच दस सूत्र तो कर सकता है पाँच दस सूत्र करेगा कर फिर आवृत्ति करेगा तो अष्टाध्यायी चाहिए तो, तो कोई याद नहीं कर सकता है कर सकता है ऐसे जो नहीं कर पाता है नहीं होता नहीं होता है कहते तो वो भी याद कर लेते थे कर लेते जल्दी चाहेंगे तो हो जाता है तो इसी प्रकार विचार करके निरूपण इसको कहते है चित्तम ये चित्त हो गया निरूपणसमर्थ्य चित प्रसिद्ध अतीत अनागत विषय प्रयोजन निपणसाथ्य तत्सल भूयसकल से अधिक होता है यदा भी इदं है प्राप्त वस्तुईद्व प्राप्त चेतते वस्तु प्राप्त होने पर यह वस्तु ईशा है उचित अचित इष्टअन निश्चय कर लेता है तदाधान वहाय वा, वा अथ संकल्प ग्रहण करता नहीं तो छोड़ता है तुरंत अथवा मनस्यति फिर मन से विचार करता है फिर प्रभुत्व तो होता है ठीक है मैं यथोक्त से चित्त से संकल्पाद व्यस्त प्रश्न पूर्वक वित्तवादी ये चित्त संकल्प से अधिकतर कैसा है प्रश्न करके भाष्य में दिया कथम कह कर प्रश्न करके उसका निरूपण करते है प्राप्त वस्तु होने पर यह प्राप्त वस्तु इदम ऐसा एवं ये इष्ट ये अनिष्ट ये सुखो देने वाले ये दुखो देने वाले ये अतित आगे भविष्य में फल इसका अच्छा नहीं है समय का सदुपयोग करें अभी ऐसा करना ठीक नहीं ऐसा नहीं करें कभी कभी व्यर्थ कर्म करते बाद में कहते इस समय चला गया पहले से विचार करें अभी समय क्या करना है क्या ऐसे करके समय नष्ट कर देना है अथा समय एक घंटा मिला कुछ करें समय देकर विचार कर अभी घंटा बाकी है कोई एक घंटा बाकी है चलो सो जाओ सो जाने से क्या मिलेगा एक घंटा बाकी है तो थोड़ा कुछ कर लो एक दो श्लोक याद कर लो एक दो सूत्र याद कर लो ऐसा करने से होता है ना तब चित्त तब कहते चित्त है आगे बताएंगे क्या को आएगा मनुष्य थी इत्यादि संकल्प प्रकरण परामि पूर्ववध संकल्प में जैसे कहा था ऐसे चित्त भी अधिक है आगे कहेंगे चित्त है यदि समय पर ठीक नहीं बोल पाता है कहेंगे नाये समझदार समय पर नहीं कर पाया तो उसका रहना नहीं रहना क्या हो बराबर नहीं रहने के बराबर रहने पर भी श्लोक याद है पूछते समय दिमाग कहीं दूसरे पर नहीं आता है कारण क्या है चित्त कहीं अन्यत्र है इसलिए ये आगे काल को आएगा चित्त नहीं तो अचित कहते हैं चित्त रही तो इसे संकल्प से चित्त को श्रेष्ठ कहा गया ओम